श्री रामकृष्ण भक्त बालिका स्वामी विज्ञानानंद स्वामी विज्ञानानंद ने एक अन्य घटना भी सुनाई थी उनके कठोर परिश्रम तथा स्थापत्य कौशल से मठ का मुख्य भवन तथा पूजा गृह बन जाने पर उनके प्रस्ताव पर स्वामी जी ने उन्हें गंगा तट पर तटबंध के निर्माण की व्यवस्था करने को कहा इस कार्य में व्यस्त रहते समय एक दिन भाटे के समय तेज दोपहरी में पसीने से तर खड़े विज्ञानानंद महाराज एकाग्र मन से कार्य की निर्देशन कर रहे थे ज्वार आने के पहले ही काम पूरा हो जाना जरूरी था इसीलिए प्यास से गला सूख जाने पर भी वे काम छोड़कर नहीं जा पा रहे थे मठ की दूसरी मंजिल पर अस्वस्थ स्वामी जी चिकित्सक के निर्देशानुसार बर्फ डालकर पान कर रहे थे पात्र खाली हो जाने पर उनकी दृष्टि तटबंध की ओर गई उन्होंने खाली पात्र को सेवक के हाथ में देते हुए कहा पैसन को दे दे गिलास मिलने पर हरि हरिप्रसन्न महाराज ने दुखी मन से सोचा इस हालत में भी स्वामी जी को हँसी सूझ रही है फिर भी उनके आदेश का पालन करते हुए प्रसाद धारण कर लेना ही उचित है ऐसा विचार करके उन्होंने गिलास में बच रही दो चार बूंदों को ही पी लिया पर आश्चर्य मानो उनके मुख में किसी ने सुधा डाल दी हो प्यास तुरंत चली गई और शरीर शीतल हो गया विज्ञान महाराज प्रारंभ में श्री माता जी की महिमा उतनी नहीं समझ सके थे इसकी शिक्षा उन्हें स्वामी जी से ही मिली इस घटना का उन्होंने स्वयं ही वर्णन किया है मैं माता जी के पास अधिक नहीं जाता था पता नहीं कैसे स्वामी जी को इसका पता चल गया एक दिन वे मुझसे पूछ बैठे माँ को प्रणाम करने गए थे क्या मैंने कहा नहीं महाराज स्वामी जी बोले अभी जाकर प्रणाम कराओ मैं माँ को प्रणाम करने चला मन ही मन सोच रहा था कि किसी तरह झट से प्रणाम करके चला आऊँगा पर जो ही माँ को प्रणाम करके उठा त्यों ही स्वामी जी पीछे से बोल उठी या क्या पेशन साष्टांग प्रणाम करो माँ साक्षात जगदम्बा जो है मैंने पुनः साष्टांग प्रणाम किया फिर लौटा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वामी जी पीछे पीछे आ रहे होंगे स्वामी जी के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव पोषण करने के उपरांत भी दोनों के बीच सरल हास परिहास का अभाव नहीं था एक दिन स्वामी जी ने कहा पैसन देश काल के उपयुक्त एक नवीन स्मृति की रचना करनी होगी समझे पुरानी स्मृतियाँ अब नहीं चलेंगी हरिप्रसन्न महाराज ने तुरंत ही उत्तर दिया आपकी स्मृति कैसे चलेगी देश भला उसे क्यों स्वीकार करेगा स्वामी जी ने छोटे बच्चे के समान मान करते हुए महाराज को पुकार कर कहा राखा सुनो सुनो पेशन कहता है कि देश मेरी बात को नहीं लेगा उपयुक्त मध्यस्थ के समान महाराज बोले पेशन क्या जाने वह तो बच्चा है तुम्हारी बात देश एक दिन अवश्य ही स्वीकार करेगा इस पर स्वामी जी के आनंद की सीमा न रही वे बोले सुना पेसन देश मेरी बात को अवश्य लेगा मठ निर्माण का कार्य समाप्त हो जाने पर उन्नीस सौ ईस्वी शरद काल से विज्ञान महाराज स्वामी जी के आदेशानुसार तीर्थराज प्रयाग में जाकर निवास करने लगे पहले तो वे मुठ्ठीगंज में अपने मित्र डॉक्टर महेंद्र नाथ ओह के अतिथि होकर रहे फिर कुछ समय बाद शरदचंद्र मित्र आदि कुछ नवयुवकों के अनुरोध पर उनके द्वारा गुड शेड रोड पर स्थापित ब्रह्मवादिन क्लब में चले आए ब्रह्मवादिन क्लब में उन्होंने 10 वर्ष बिताए थे वह काल तपस्या एवं साधना से परिपूर्ण था भोजन पकाना बर्तन मानना आदि दैनंदिन गृहकर्म में वे अपने ही हाथों से किया करते थे मकान में पानी का नल न होने के कारण उन्हें पड़ोस के घर से पानी लाना पड़ता था ब्राह्म मुहूर्त के पहले ही उठकर कुछ घंटे ध्यान में बिताने के पश्चात दोपहर तक का शेष समय वे पूजा तथा अध्ययन आदि में व्यतीत करते थे अध्ययन में इतने तन्मे हो जाते थे कि उन्हें समय का बोध ही नहीं रह जाता था तब किसी के आने जाने से भी इसमें बाधा नहीं पड़ती थी इसी अवसर में उन्होंने एक बार पंडित भगवत दत्त से वेदों का अध्ययन किया था ग्रंथ आदि पढ़ने के लिए श्री शरदचंद्र बसु का पुस्तकालय उनके लिए सर्वदा खुला रहता था अपराहन भी मुख्यतः ध्यान में ही बीत आकर संध्या को वे के कार्य करते तथा उस समय आए हुए बालकों को गीता पढ़ाते थे उन दिनों क्लब उन्हीं के प्रयास से तथा भिक्षा में प्राप्त धन के सहारे चल रहा था यदि कोई उपदेश की याचना करता तो मिज भाषी विज्ञानानंद महाराज दो चार वाक्यों में ही उत्तर दे देते अथवा मौन ही रह जाते अधिक तंग करने पर वे कहते बचपन में वर्ण परिचय में जो कुछ पढ़ा है यदि इन दो उपदेशों की साधना कर सको तो भी सब कुछ आसान हो जाएगा अपने आप में डूबे रहना ही उनकी साधना का उद्देश्य था वे पुस्तक कार्य शांति सहित यथानियम तथा निष्ठा पूर्वक करते थे वे प्रत्येक कार्य शांति सहित यथानियम तथा निष्ठा पूर्वक करते थे वे वृथा बातचीत में समय नहीं गंवाते थे तथा बिना काम के मित्रों या भक्तों के घर भी नहीं जाते थे विज्ञानानंद जी के तीन वर्ष तक क्लब में निवास करने के पश्चात मकान मालिक ने उस भवन को बेच का विचार किया इसका पता लगने पर उनके मित्र मेजर वामनदास वसु ने उनके प्रयागवास की बाधा को दूर करने के निमित्त स्वयं ही उस मकान को खरीदकर नाम मात्र भाड़े पर क्लब को उपयोग करने दिया मकान में नल का अभाव देखकर उसे भी उन्होंने दूर कर दिया इसका स्मरण करते हुए बाद में स्वामी विज्ञानानंद कहा करते थे यदि श्रीष बाबू तथा उनके भाई रामदास बाबू आदि इलाहाबाद में न रहते तो मेरा वहाँ रहना असंभव हो जाता